कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के चतुर्थ मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पंचम मंत्र का विचार होना है जो पूर्व में नचिकेता के द्वारा प्रश्न का हेतुभूत संशय बताया गया था ये यम प्रेत विचिकित्से मनुष्य विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से वह जो विचिकित्सा यानी संदेह है संशय है वह निराधार है इसे बताने के लिए तृतीय मंत्र से प्रारंभ किया है श्रुति ने संशय में दो कोटिया थी एक कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मा नहीं है और दूसरी कार्यक्रम संज्ञास से अतिरिक्त आत्मा है। तो संशय जब किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में अलग अलग विकल्प होते हैं तभी होता है तो कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है अथवा है इत्याकारिका कार्य का जो विचिकित्सा है संशय है इस संशय में से कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है यह कोटि निराधार है कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है यह कोटि है साधार आधारयुक्त तो जब एक ही कोटि रहेगी तो संशय नहीं होगा फिर तो कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है इसे बताया जा रहा है कि वेद असम्मत है यह पक्ष वेद तो कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व बताता है और युक्ति से भी कार्यक्रम संघासे से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है इसे बताया गया ऊर्ध्व प्राणम उन्नयति, अपान प्रत्यगशति इत्यादि तृतीय मंत्र में एक कार्यक्रम संघासे से अतिरिक्त कार्यक्रम संघात के प्रेरक के रूप में विद्यमान चेतन आत्मा उनसे अलग है इस रूप से इस मंत्र में बताया गया जैसे घटादि और रथादि भौतिक होने से जड़ है ऐसे कार्यक्रम संघात अंतपाती इंद्रिया तथा प्राणादि भी भौतिक होने से जड़ हैं और इनमें प्रवृत्ति हो रही है व्यापार हो रहा है जड़ का व्यापार बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होता चेतन अधिष्ठित तो जड़ में ही व्यापार होता है तो प्राण आदि जड़ में प्रतियमान व्यापार यह लिंग बन जाता है ज्ञापक बन जाता है व्यापारी प्राणादि के प्रेरक प्राणादि से अलग चेतन आत्मा के अस्तित्व का तो कार्यक्रम संघात रूप जो प्राणादि है उनसे अलग उनका प्रेरित चेतन आत्मा है यह निश्चित होता है चौथे मंत्र में भी कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त आत्मा हैं इसे बताते हुए ये कहा गया कि जिस चेतन के रहते हुए कार्यक्रम संघात का अस्तित्व सिद्ध होता है और जिस चैतन्य के निकल जाने पर इस शरीर में से इस शरीर में प्राणादियों में से कुछ भी शेष नहीं रहता वह चेतन कार्यक्रम संघात से अलग है जिसके रहने से कार्यक्रम संघात का अस्तित्व सिद्ध होता है और जिसके न रहने से कार्यक्रम संघात शून्य हो जाता है वह चेतन इससे विलक्षण विद्यमान है नई है ये नहीं कहा जा सकता अब ये जो चौथे मंत्र में बताया गया एक ज्ञापक चैतन्य के निकल जाने जिस चैतन्य के निकल जाने से कार्यक्रम संघात निचेष्ट हो जाता है और रहते हुए सचेष्ट रहता है वह चैतन्य कार्यक्रम संघात से अलग विद्यमान है ये जो कहते हैं आ, इसकी अन्यथा सिद्धि बताई जा रही है अन्यथा सिद्धि की आशंका कर अन्यथा सिद्धि होगी कि चैतन्य से चैतन्य के आने जाने से कार्यक्रम संघात का सचेष्ट होना यानी निचेष्ट होना ज्ञापन कर रहा है कि चेतन कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा है ये जो चौथे मंत्र में कहा गया वो चेतन आत्मा के बिना भी कार्यक्रम संघात का सचेष्टत्व सिद्ध हो जाए शरीर का अस्तित्व सिद्ध हो जाए जिसके शरीर में रहने से शरीर की विद्यमानता जीवन सिद्ध हो जा और जिसके शरीर से निकल जाने से शरीर का विनाश सिद्ध हो जाए वह आत्मा है ऐसा कह रहे हैं सिद्धांती तो आत्मा के आने जाने से जीवन सिद्ध हो रहा ऐसा नहीं अपितु आत्मा से अलग जो प्राण है उसके जाने से शरीर निचेष्ट होता है शरीर का जीवन समाप्त माना जाता है और शरीर में प्राण के रहने से माना जाता है उस शरीर में जीवन है इस प्रकार की अन्यथा सिद्धि शरीर से अलग प्राण सिद्ध हो रहा है जिस प्राण के शरीर में रहते हुए जीवन है और जिस प्राण के शरीर से निकलने से जीवन का अभाव माना जाता है वह आत्मा नहीं है अभी तो प्राण है आत्मा से अलग इसलिए ये अव्यभिचरित लिंग नहीं होगा ज्ञापक नहीं होगा कि आत्मा के निकलने से जीवन समाप्त होता है आत्मा के रहने से जीवन होता है ये जो कह रहे हो ये ठीक नहीं इसकी अन्यथा सिद्धि की आशंका करते हैं और उस आशंका का निराकरण करने के लिए पंचम मंत्र हैं इसलिए पंचम मंत्र के अवतरण में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि श्यान मतम इत्यादि और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है अन्यथा सिद्धिम शकते श्यान मतम तो अन्यथा सिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी करते हैं अन्यथा सिद्धि किसकी कि ये आ, शरीर का नष्ट होना या शरीर का विद्यमान रहना जिसके बिना है और जिसके रहने से विद्यमानता है वो आत्मा है ये जो कह रहा है आत्मा के शरीर से अलग अस्तित्व का ज्ञापक नहीं होगा अपितु वो तो शरीर का जीवन सिद्ध करने वाला शरीर में रहने से और शरीर से निकलने से जीवनाभाव सिद्ध करने वाला प्राण है आत्मा नहीं ये अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं तो श्यामत अपगमान भवती इदम यानी शरीरम ये शरीर आत्मा के निकल जाने से नष्ट होता है ऐसा नहीं प्राणापादि के निकल जाने से शरीर का विनाश और प्राणादि के रहने से शरीर में शरीर का जीवन स्थिति तो विध्वस्तम भवती न तद तो तदव्यतिरिक्त आत्मापगमांत तद वेत्रिक, तद्यतिरिक्त में तत्शब्द तद का अर्थ है प्राणादि प्राणादि से अलग आत्मा के चले जाने से शरीर नष्ट हो रहा है और प्राणादि से अलग आत्मा के शरीर में रहने से स्थिति शरीर की होती है ये नहीं अपितु प्राण आदि के रहने से स्थिति प्राणादि के चले जाने से विनाश ये माना जाए न तो तदव्यतिरिक्त आत्मापमात तो प्राणादि भी रेवही मर्त्यो जीवती इसलिए मानना चाहिए कि ये शरीर जीता है प्राणादि से न कि चेतन आत्मा से शरीर की स्थिति नहीं है जीना है स्थिति विद्यमानता वह प्राणादि से है न कि आत्मा से इसलिए प्राणादि से अलग आत्मा है ये सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हैं कि नए तद अस्थि ये नास्ति ये सिद्धांति कह रहे हैं कि जैसे जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं वह ठीक नहीं है ये तद का अर्थ है शरीर आत्मा से जीवित है ऐसा नहीं प्राण आदि से जीवित है और प्राण आदि के न रहने से नष्ट होता है ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये ठीक नहीं है ऐसा नए अस्ति अस्थि ये सिद्धांति कह रहा है अब पंचम मंत्र का उच्चारण कर ले न मर्त्यो जीवति इतरेणा कू जीवती तो उपासश्रित कर् मर् एने मनुष्य मनुष्य ये उपलक्षण है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का इसलिए चौरासी लाख प्रकार के भोगायतन वे उन भोगायतनों में से कोई भी भोगायतन प्राणे न जीवती अपने न जीवती ऐसा लगाना तो कश्चन मर्त्यो यानी कोई भी शरीर प्राण अपान से जीवित नहीं है प्राणादि के कारण शरीर की विद्यमानता है सत्ता है जीवन है ऐसा नहीं तो प्राण आदि से जीवित नहीं है तो किससे जीवित है फिर तो कहते हैं इतरेण तो जीवती तो इतरेण यानी प्राणापानादि से जो इतर है प्राणादि से इतर है चेतन आत्मा इतर ईश्वर नाम से ग्राह्य तो इतरेण या ने चेतन आत्मना जीवंती प्राणी जीवित है यानी शरीरादि की चौरासी लाख प्रकार के शरीरों की स्थिति है वो किससे तो प्राणापाणादि से अलग चेतन आत्मा से उनकी सत्ता है उनकी स्थिति है वह इतर शब्द से ग्राह्य कौन है तो उसे बताने के लिए है कि यस्मिन येता चेतने आत्मनि। तो यस् ये, ये, ये सर्वनाम प्रकृत चेतन आत्मा का परामर्शक है तो ये ने चेतन आत्मा में येतो येतो उपासश्रितने ये तो प्राणापान ये जो प्राणापान है जिनको शरीर के जीवन का हेतु पूर्व बता रहे हैं वे स्वयं आत्मलाभ प्राप्त करते हैं इसी चेतनात्मा से इसी के आश्रित है उपाश्रित तो यानी आश्रित हो तो।, तो जिस चेतन के सत्ता से सत्तावान है जिस चेतन से इनकी चेष्टा प्राणन अपान अपानन रूप व्यापार सिद्ध हो रहा है वह उनका प्राणन अपानन व्यापार में प्रवर्तक अधिष्ठाता चेतन के आश्रित ये स्वयं है इनकी स्थिति उस चेतन के कारण है तो जिस चेतन के कारण प्राणापानादि की सत्ता सिद्ध होती है उसी चेतन से शरीर भी चौरासी लाख प्रकार के सत्तावान हैं न कि प्राणापान से इसे कहा कि इतरे न तू जीवंती ये एकता उपासित तो भाष्य है न ना प्राणे नापान ना चक्षुरादि ना वा मृत्यो मनुष्यो जीवती, मनुष्यो देहवान कश्चन जीवती तो कोई भी मनुष्य शरीरधारी शरीरधारी जीव देहवान कोई भी प्राण या अपान से अथवा चक्षुरादि इंद्रियों के शरीर में रहने से जीता है उसकी स्थिति है सत्ता है ऐसी बात नहीं न कोपी जीवति, तो फिर किससे तो नहीं ऐसा परार्था संघत्यकारिवात जीवन हेतुत्व उपपद्यते कहते हैं ये चक्षुरादि इंद्रिया और प्राणापादि ये सब प्राण और इंद्रिया संघातरूप है संघत्यकारी है का मतलब संघात रूप है मिलकर के स्थूल शरीर रूपी अपने भोगायतन में स्थित होकर के ही सूक्ष्म शरीर के अंतःपाती इन प्राणादि तत्वों का व्यापार होता है तः तो कोई भी स्थूल शरीर रूपी गोलक में ये न रहे तो कोई चेष्टा नहीं कर सकते व्यापार नहीं हो सकता इनका निचेष्ट होते हैं इसीलिए वो आतिवाहिक देवताओं को ईश्वर ने निश्चित किया है ना दक्षिणायन मार्ग से ले जाने वाले धूमादि देवता उत्तरायण मार्ग से ले जाने वाले अर्चिरादि देवता क्योंकि ये स्वयं कोई चेष्टा नहीं कर सकता जैसे कोई बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ व्यक्ति वो स्वयं उठ करके कहीं जा नहीं सकता उसको अस्पताल आदि पहुंचाने वाले दूसरे होते हैं ऐसे ही ये भोगायतन रूप स्थूल शरीर से जब ये प्राण आदि निकलते हैं तो इनका कोई व्यापार नहीं हो पाता भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होने पर भी इनको ढो करके मूर्छित व्यक्ति को ढोकर के जैसे अन्य लोग ले जाते हैं ऐसे इनको इनके गंतव्य तक ले जाने के लिए अतिवाहिक देवता होता है वो ले जाते हैं यदि ये स्वयं ही चेष्टा करने में समर्थ होते तो यही ले जाते प्राण आदि ही उस जीवात्मा को लेकिन इनमें कोई चेष्टा नहीं होती इसलिए कहा कि संगत्यकारित्वात ये जो ये शाम यानी प्राणादि नाम प्राण और इंद्रिया ये संघत्यकारी है का मतलब कार्यक्रम संघात रूप होकर के अपने अपने गोलकों में स्थूल शरीर में स्थित होकर के संयुक्त होकर के ही अपना कार्य करते हैं चेष्टा करते हैं और वो अपने लिए नहीं करते वो परार्थ करता है इनको चेष्टा में प्रवृत्त करने वाला जो चेतन है उसके लिए यह चेष्टा करते रथ रथी के गंतव्य के ओर जाता है अपने लिए नहीं रथी को गंतव्य की प्राप्ति कराने के लिए रथ में गंतव्य के ओर गति रूप प्रवृत्ति हो रही है ऐसे ही प्राणादि रथादि के तरह संघातरूप होने से उनकी प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है अपितु अपने से अलग अपने प्रेरिता चेतन के प्रयोजन के लिए है इसलिए कहा कि परार्था नाम ये शाम परार्थ या दूसरे के प्रयोजन के लिए अपने से अतिरिक्त चेतन के प्रयोजन के लिए व्यापार करने वाले चेष्टाएं करने वाले तो परार्था नाम यहात्य कारित्व जीवन हेतुत्व न उपपद्यते तो ये शरीर के स्थिति का हेतु नहीं बन सकते क्योंकि इनमें स्वयं अपनी ही स्थिति का आ, कोई सामर्थ्य नहीं है उनकी अपनी ही सत्ता नहीं है तो दूसरे दूसरे की सत्ता कैसे सिद्ध कर पाएंगे हुँ? स्वार्थे न असते न परेण कनचित इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए ननु जीव प्राण नीव प्राणारणेटे धास्मर शरीर से जीवन नाम प्राणधारण प्राणसं प्राणारण कुंडे दधिधारणवत्त त्र चाणस्य हेतु संयोगश्रय्वाद कथम उच्यते जीवन हेतुत्व प्राणादिनाम न संभवती आह स्वार्थेन असंहतेन तो ये शंका है कि पाणिनी जी ने धातु पाठ में एक जीव धातु का पाठ रखा है और उसका अर्थ है प्राण धारण जीव प्राण धारणे ये है तो जैसे भू भूसत्तायाम यानी धातु का अर्थ सत्ता है गम धातु का अर्थ गति क्रिया है ऐसे जीव धातु का अर्थ है प्राणों का धारण रूप क्रिया तो जीव प्राण धारणे इति धातु धातुस्मरणा णी जी के द्वारा जीव धातु का यह अर्थ बताया गया है इसलिए और शरीर शरीरस्य जीवनम नाम प्राणधारणम तो शरीर का जीवन क्या है तो शरीर में प्राण बने रहे तो माना जाता है जीवन है तो इसलिए शंका करने वाले कह कर रहे हैं शरीर का जीवन है शरीर में प्राणों का बने रहना यही जीवन है तो जीवनम नाम प्राण धारणम और प्राण संयोगस् प्राण धारणम तो प्राण धारण का स्वरूप क्या है प्राण का संयोग तो शरीर के साथ प्राण का संयोग बना रहे तो माना जाता है शरीर का जीवन है प्राण का शरीर के साथ वियोग होना ही मृत्यु है जीवन की समाप्ति है और संयोग जीवन है प्राण धारण है जीवन और प्राण धारण का स्वरूप है शरीर के साथ प्राण का संयोग इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है कि कुंडे दधि धारणवत तो कुंड में दधी को रखा है कुंड ने दधी को धारण कर रखा है तो कुंड के द्वारा दधी का धारण किया है तो कुंड में दही का संयोग यही वो दधि धारण है कुंड में ऐसे शरीर ने प्राण को धारण करके रखा का है शरीर में जीव प्राण का संयोग है जब तक दही का कुंड में संयोग है तो माना जाता है कुंड ने दही को धारण कर रखा है ऐसे शरीर ने प्राणों को धारण कर रखा है का है प्राणों का शरीर में संयोग है यही जीवन है तत्र प्राण सेव हेतुत्व तो तत्र याने ये प्राण संयोग रूप प्राण धारण में हेतु आत्मा नहीं है अपितु प्राण ही है क्यों तो कहते संयोग आश्रय वो संयोग का आश्रय होने से संयोग एक संबंध है ना और संयोग का एक होता है अनुयोगी एक होता है प्रतियोगी जिसका संबंध होता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी जिसके साथ संबंध होता है उसको कहा जाता है अनुयोगी तो प्राण का संयोग है इसलिए प्राण है प्रतियोगी और शरीर के साथ संयोग है इसलिए शरीर है अनुयोगी तो प्रतियोगिता सम्बंध है संयोग प्राण में रहेगा इसलिए संयोग आश्रय प्राणस्य ऐसा लगाना तो प्राण हां वह निष्ठ होता है तो प्रतियोगी में रहेगा प्रतियोगिता संबंध से अनुयोगी में रहेगा अनुयोगिता संबंध से तो संयोग आश्रय है प्राण तो संयोग के आश्रय दो होंगे शरीर भी व अनुयोगिता संबंध से और प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय बनेगा प्राण संबंध दुष्ट होता है ना दुष्ट का मतलब दो में रहने वाला तो कथम उच्चते जीवन हेतुत्व प्राणादि नाम न संभवती थी तो जब प्राण धारण प्राण संयोग रूप है और प्राण संयोग का हेतु प्राण है तो जीवन का हेतु प्राण ही हो गया तो आप कैसे कह रहे हैं कि प्राणादियों में जीवन हेतुत्व नहीं है ऐसा आपने कैसे कहा जीवन हेतुत्व ये शाम न यपद्यते इस ये को पूर्वपक्षी ने प्रश्न किया इसका उत्तर देते हैं कहते तत्र इस प्रकार का प्रश्न पूर्वपक्षी के द्वारा किए जाने पर इसके उत्तर में भस्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं स्वाथेन असंहतेन परेण कचिद अयुक्त संहता अवस्थान न दृष्टम गृहादीना लोके तथा तो ये कहते हैं जो असंगत हैं और संघात से पर याने अन्य हैं भिन्न हैं उससे कि कोई न कोई असंगत यानि संघात से भिन्न जो अन्य चेतन है उससे अप्रयुक्त संघात में कोई स्थिति नहीं देखी गई तो संघाता नाम अवस्थानम न दृष्टम तो संघात की स्थिति किसी संघात से असंस्लिष्ट उसके प्रवर्तक के द्वारा होती है जैसे गृह उसकी देखभाल करने वाला जो गृह स्वामी है संघात रूप है गृहादि वह यदि उसकी देखभाल न की जाए तो खंडर होकर के नष्ट हो जाएगा उसकी स्थिति का हेतु उसका ग्रह से असंश्लिष्ट जो ग्रह स्वामी है वो है तो अवस्थानम न दृष्टम नाम लोके यथा ऐसे आगे कहते दृष्टान्त में तथा प्राणादि प्राणादीना संहतत्वात भविम अर्ति तो गृहादि के तरह ही प्राणादि भी संगात्रुप होने से संगात्रुप होने के कारण उस प्रा, उन प्राणादियों से अलग उन जो उनका प्रेरक है अधिष्ठाता है उन्हीं से इनकी स्थिति होगी जैसे गृहादि की स्थिति का हेतु गृहस्वामी गृहादि से अलग है ऐसे संघात रूप होने से प्राणादि की स्थिति भी अपने से नहीं अपितु इनका स्थिति प्रदायक इनको स्थिति प्रदायक इनसे भिन्न कोई असंगत है इनकी देखभाल करने वाला तो तथा संहतवाद भर्ती प्राणादीना इसीलिए कहते हैं कि अतः इतरेण संघत प्राणादी विलक्षण तो सर्वे संहता सीवंती यानी प्राणन धारय जीवन है प्राणों को धारण करना ये प्राणों का धारण रूप जो जीवन है वह शरीरों का सिद्ध हो रहा है किसको लेकर के तो कहते इतरे वो इतर कौन है तो संघत प्राण आदि से विलक्षण तो शरीर तथा प्राण आदि से अलग जो चेतन है उन्हीं से सभी कार्यक्रम संघात जीवित है इतरेणु तो जीवंती स्थिति को प्राप्त हो रहा है वह कौन है इतर शब्दित कार्यक्रम संघात से विलक्षण तो यस्विन एकता संघत तो संघतविलक्षण आत्मनि सति सती सप्तमी है तो जिस कार्यक्रम संघात से विलक्षण चेतन आत्मा के रहने पर सती परस्मिन एक प्राणापानो चक्षुरादि भी संहतो तो चेतन आत्मा के रहने से ही कार्यक्रम संघात अंतपाति प्राणादि का स्थूल शरीर में संयोग है उससे जुड़े हुए हैं आत्मा के कारण तो परमात्मनी सती ये तो प्राणापान चक्षुरादि भी संहतौ यानी उपासित ये असंहत अर्थे प्राणापादि स्व्यापार कुरन वर्तते तो जिस असंहत चेतन के प्रयोजन के लिए संघात प्रा, रूप प्राणादि अपना अपना कार्य कर रहे हैं संघतसन सन यानी शरीर में स्थित होकर के अपना अपना कार्य कर रहे हैं प्राण आदि जिस अपने से विलक्षण चेतन आत्मा के लिए स अन्य सिद्ध स यानी वो चेतन आत्मा प्राणादि की चेष्टा जिसके प्रयोजन के लिए हो रही है वह चेतन आत्मा ततो अन्य एने प्राण आदि से अलग सिद्ध होता है और वही इस कार्यक्रम संघात में रहता है तो कार्यक्रम संघात का अस्तित्व है जीवन है और वह नहीं है तो फिर प्राण आदि कोई चेष्टा नहीं कर सकते तो जीवन भी नहीं है प्राण आदि का संयोग शरीर के साथ करने वाला चेतन अलग है इसलिए अन्यथा सिद्धि नहीं कह सकते प्राणादि से यह शरीर का जीवन है और प्राण आदि के चले जाने से शरीर नष्ट होता है इस प्रकार अन्यथा सिद्धि की जो शंका की जा रही थी वह गलत है ये बताया गया अब छठवे मंत्र का हा हाँ, थोड़ी टीका है टीका एक वाक्य टीका इसको देखिए कादा कादाचित्त प्राण शरीर संयोगस्य स्वभावतो अनुपपत्ते तो अनुपत्ति च लोके पर प्रयुक्त सेव दर्शना संघात प्रयोजकेन इत ये इस भाष्य वाक्य का अभिप्राय है कि शरीर के साथ प्राण का संयोग नित्य नहीं है का आगंतुक है इसलिए वह आगंतुक होने के कारण स्वभावतः स्वभाव तो वो स्वाभाविक संयोग नहीं कह सकते उसका कोई ना कोई शरीर के साथ प्राण आदि का संयोग करने वाला अलग है जीवन का हेतु तो स्वभावत अनुपत्यय और संघात लोके पर प्रयुक्त से दर्शनात और लोक में जो समूहरूप पदार्थ हैं संघात्रूप पदार्थ हैं एक दूसरे से जुड़े हुए पदार्थ हैं उनमें पर प्रयुक्तत्व तो देखा गया उनकी स्थिति स्वतः नहीं होती है उनका संरक्षक कोई दूसरा होता है उनसे असंश्लिष्ट तो पर प्रयुक्त से वर्शनात् भवितम्यम भवितव्यम अन्य न संघात प्रयोजक इसलिए इस कार्यक्रम संघात का प्रयोजक भी कोई न कोई दूसरा ही होगा जो कार्यक्रम संघात से असंगत है असंबद्ध हैं ऐसे चेतन से प्रयुक्त कार्यक्रम संघात हैं ये मानना चाहिए वह चेतन सिद्ध होगा वही जीवन का हेतु है छठवे मंत्र का उच्चारण कर लें इस मंत्र की अवतरण टीका है इसको देख लीजिए पहले तो येम प्रेते इति प्रस्तु परलोके अस्तित्वेपि संदेह आसीत विशेषत तिवृत्थम उच्यतेह इति येय प्रेते विचिकित्सा इत्यादि से प्रश्न करने वाले नचिकेता के मन में परलोक में दूसरे कार्यक्रम संघात में आत्मा के अस्तित्व के विषय में भी संशय था वर्तमान शरीर का नाश होने पर जो उसी जीवात्मा आत्मा को मिल दूसरा शरीर मिलता है और उसमें वो वही जीवात्मा रहती है जो पूर्व शरीर में थी इसके विषय में संशय था उस संशय की निवृत्ति के लिए कार्य देहांतर संबंधी आत्मा है ये नहीं कि वर्तमान शरीर ही के रहते हुए आत्मा है और वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो गई दूसरे शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है शरीरांतर के साथ ऐसा नहीं है शरीरांतर संबद्ध आत्मा विद्यमान है ये बताने के लिए कहते विशेषतः तन निवृत्त्यर्थम यानी वो संदेह निवृत्त करने के लिए देहांतर संबंधी आत्मा है कि नहीं इस संशय की निवृत्ति के लिए विशेषतः उच्चते विशेष रूप से ये कहा जा रहा है जन्मांतर होता है करके एक ही जीवात्मा शरीरों का पूर्व शरीरों का परित्याग करके उत्तरोत्तर शरीरों का ग्रहण करता है योनिम अन्य प्रपद्यंते इत्यादि से बताया जा रहा है और इसी मूलक गीता का वह वाक्य है वाषाण शीर्णा यथा विहाय नवानी गृहति नरोपराणी तो ये जो है पुराने वस्त्र छोड़ करके नए नए जैसे धारण करते हैं एक शरीर में मनुष्य ऐसे ही यह जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर के दूसरे स्थूल शरीर को धारण करता है ये जो गीता में श्लोक आया है, योनि अन्य प्रपद्यं इत्यादि उससे पहले छठवां श्लोक है इसका उच्चारण कर लें। हंत तवक्षा तो मी गुह ब्रह्म सनातनम यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भौतम तो हे गौतम यमराज जी ने नचिकेता को संबोधित किया है हे गौतम कह करके हंत ये निपात है इसका अर्थ है इस समय इधानी ते यानी तुभ्यम तुम्हारे लिए इदम प्रूह सनातनम ब्रह्म प्रवक्षामि इस गोपनीय चिरंतन ब्रह्म का मैं तुम्हारे लिए कथन करूंगा इस समय बताऊंगा तो क्या बताएंगे कहते यथाच च प्राप्य आत्मा गौतम तो हे गौतम मर आत्मा मरण प्राप्य यथा भवति तथा प्रवक्षामि ऐसा लगाना कि मरण होने पर यानी मृत्यु के उपरांत आत्मा समाप्त नहीं होती अपितु यथा भवति उसकी क्या स्थिति होगी तो दो स्थितियां होती हैं जीवन मुक्त आत्मा की तो विमुक्तस्य विमुचित से बताया गया कि वह तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है ज्ञानी और अज्ञानी जो है उसकी स्थिति होगी इसी संसार में चौरासी लाख प्रकार की जो यौनियाँ हैं उनमें से किसी न किसी यौनि को प्राप्त करके वो रहेगा शरीरांतर से उसका संबंध होगा ये बताएंगे इसलिए कहते हैं आत्मा मरणम प्राप्य यथा भवती तथा इदानीम अहम् प्रवक्षामि इस समय मैं बताऊंगा थोड़ा सा भाष्य है भाष्य को देखिए हंत यानी इधानी पुनरपिते ते ये सर्वनाम है चतुर्थ्यंत इसलिए अर्थ कर दिया उसका इदम गुह्यम गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतनम प्रवक्षामि। गोपनीय चिरंतन ब्रह्म का मैं तुम्हें कथन करूंगा यद विज्ञानात् सर्व संसारोपरमा भवती तो जिस ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होने पर समस्त संसार का उपरम होता है यानी बाध होता है वह ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होता है पुनर्जन्म नहीं होता जिस ब्रह्म के ज्ञान से और जिस ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान से संसार बना रहता है तो कहते अभिज्ञाच य मरण प्राप्य यथा आत्मा भवति यथा संसरती तथा श्रृणु और जिस ब्रह्म के अज्ञान से जीवात्मा संसार को प्राप्त करता है जिस प्रकार से वो प्रकार सुनो तो प्रकार बता रहे हैं योनिम प्रपद्यन्ते इत्यादि से योनि योनिन्ने प्रपद्य शरीर स्थानुमने संसंयती यहाँ यथा कर्मा यथा श्रुत तो अन्े दिन शरीर योनिम प्रपद्यन्ते तो अन्य तो जीव जिन्हें ब्रह्म का आत्मरूप से करामल कव तो अनुभव नहीं है वे शरीरवाय यानी शरीर ग्रहण करने के लिए योनि प्रपद्यन्ते तो चतुर्थ अग्नि जो पुरुष अग्नि है वहां पर अन्न के माध्यम से प्रविष्ट होकर के अन्न से संस्लिष्ट हुए फिर वह पंचम अग्नि योषित अग्नि में प्रवेश करते हैं तो अन्य शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यंते तो माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं अन्नादि से संस्लिष्ट होकर के माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए किस लिए प्रवेश करते हैं माता के गर्भ में कहते हैं शरीरत्वाय यानी दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए पूर्व शरीर छूट गया तो शरीर रहित होंगे अशरीर भाव को प्राप्त होंगे ऐसा नहीं दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए वे गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर वे अनेकों प्रकार के हैं जिनका पूर्व शरीर छूटते समय प्रारब्ध बन कर के उपस्थित हुआ कर्म फल भुगवाने के लिए यदि मानव शरीर में भोगने योग्य है, तो मनुष्य उसको जिस घर में बनना है जिसकी संतान के रूप में आना है उस माता के गर्भ में उनका प्रवेश होगा और जिनका पूर्व शरीर छूटते समय कर्म स्थावर योनि में जिसका फल भोग जाता ऐसा ही प्रारब्ध बनकर के सामने आया है तो वे उस कर्म के अनुसार स्थावर यौनि में चले जाएंगे इसलिए कहते हैं कि अन्य यानी अन्य देना अब इनको तो चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई ना कोई शरीर धारण करना है तो सभी जीवों का कर्म अलग अलग प्रकार का है तो फलोन्मुख हुआ कर्म सब जीवों का एक जैसा नहीं है जिस जीव का जिस योनि में आ, फल भोगने योग्य कर्म फलोन्मुख हुआ है वे उन उन योनि को प्राप्त होंगे इस दृष्टि से कहते हैं कि अन्य स्थानुम अनुसंति यानी स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं तो कोई मनुष्य बन रहे हैं कोई स्थावर बन रहे हैं पेड़ पौधे बन रहे हैं कोई देवता बन रहे हैं ये सब फर्क क्यों हो रहा है तो कहते यथाकर्म यथाश्रोतम तो उनका चिंतन और कर्म जिस प्रकार का है उसी के अनुसार अज्ञानी जीव पूर्व शरीर छोड़ करके शरीरांतर ग्रहण करता हैं अपने कर्म तथा उपासना के अनुसार चिंतन के अनुसार यदि निषिद्ध कर्म और निषिद्ध ही चिंतन है शास्त्र निषिद्ध कर्म है शास्त्र निषिद्ध चिंतन है तो स्थावर भाव को प्राप्त होंगे और शास्त्र सम्मत है कर्म तो स्वर्ग आदि में चले जाएंगे और उपासना ही प्रबल हैं श्रुत शब्दित ब्रह्मलोक चले जाएंगे मध्यम है मनुष्य में आएंगे इस प्रकार ये यथा कर्म यथा श्रुतम उनका जो जैसा कर्म तथा चिंतन है अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय फलोन्मुख हुआ उसी के अनुरूप यौनी को वे प्राप्त होता है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं